जुड़े नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप हर हफ्ते सुनते हैं और हर हफ्ते हम एक नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं साथियों आप सबके लिए आज हम विषय लेकर आए हैं वेटनेरियन पशु चिकित्सक जी हाँ एक बहुत ही सुंदर करियर है एक समर्पित सम्मानजनक और सेवा प्रदान करियर है ये निश्चित तौर पर आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी एक सुंदर विकल्प है कि आप वेटनेरियन बने पशु चिकित्सा यानी वेटनेरियन वो व्यक्ति होता है जो पशुओं के स्वास्थ्य उपचार देखभाल और रोग नियंत्रण का कार्य करते हैं जैसे मनुष्यों के लिए डॉक्टर होते हैं वैसे ही पशुओं के लिए पशु चिकित्सक भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पशु चिकित्सकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ये कैरियर केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा संवेदना और विज्ञान का सुंदर संगम है जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं उनके दर्द को समझते हैं और समाज के लिए कुछ उपयोगी करना चाहते हैं उनके लिए ये क्षेत्र आदर्श है तो साथियों ये एक बहुत ही नोबल करियर है मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर मंथन करें चिंतन करें और अपने करियर को इस और ज़रूर ले जाइए इन्हीं शुभ के साथ आज हम पशु चिकित्सा के बारे में ही पूरी जानकारी आपको देंगे आप सुनाए हैं रेजुमात पर पे जीवन कॉर्सल सुनते रहो मस्कर रहा रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बातें होंगी आज पशु चिकित्सा के बारे में साथियों सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए एक तो बारहवीं साइंस स्ट्रीम से आपको पास करना है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी जिसको पी कहते हैं ये अनिवार्य है इसके बाद बी एंड ए बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हजबेंड्री साढ़े पाँच वर्षों का ये कोर्स इंटर्नशिप सहित होता है और इसके बाद इच्छुक छात्र एमवीएससी भी कहते हैं मास्टर डिग्री भी या पीएचडी भी कर सकते हैं अब इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो तो नीट यूजी भारत में मुख्य रूप से और राज्य स्तरीय प्रदेश परीक्षाएं भी प्रवेश परीक्षाएं भी होती है तो इन सभी में आपको भाग लेना है और अपने आप को साबित करना है पास करना है और आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है जो डॉक्यूमेंटेशन है जो शिक्षा है वो आपको ज़रूरी है इसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एक चिकित्सक के रूप में पशु चिकित्सक के कार्य के लिए पशु चिकित्सक का अर्थ है केवल पशुओं का इलाज करना नहीं बल्कि उनके सम्पूर्ण स्वास्थ्य और समाज की भलाई से जुड़ा हुआ कार्य भी करना है जैसे आप देखेंगे मुख्य कार्य अगर मैं कहूँ पशुओं की बीमारी का निदान और उपचार ये तो है ही है इसके साथ में आता है टीकाकरण वैक्सीनेशन तीसरी बात आती है पशु शल्य चिकित्सा सर्जरी चौथी बात आती है डेयरी और पोल्ट्री प्रबंधन और छठवीं बात आती है पशु आहार और पोषण सलाह सातवीं बात आती है जूनेटिक जो है रोगों को जो पशुओं में पशुओं से मनुष्यों में फैलता है उसकी रोकथाम करना ये बहुत ज़रूरी है जेनेटिक जिन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं तो अब मैं चाहूँगा कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं और किस तरह से आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं साथियों ये एक नोबल यानी एक बहुत ही सुंदर सेवा कार्य है जब आप इसमें काम करते हैं तो आज के समय में जैसे गाँव में डॉक्टर की ज़रूरत है पशु डॉक्टर की वैसे ही शहरों में भी बहुत सारे वेटनेरियन की ज़रूरत पड़ती है और आप देखेंगे उनकी भी अच्छी चलती है और अच्छा जो है उनका बिजनेस होता है अब यहाँ पर शहरों में जो आजकल बहुत सारे लोगों को शौक़ है कुत्ते बिल्ली इन सभी चीज़ों को पालते रहते हैं और बड़े घर में देखेंगे आप बड़ा सा कुत्ता होगा फिर उसका डाइट अलग होगा उसका फिर चेकिंग होता है उसके वैक्सीनेशन की बात आती है और ये कुत्तों का जो है या फिर बिल्ली या फिर कोई और प्राणी जो लोगों को पसंद आता है उसे अगर वो रखते हैं तो यहाँ शहरों में भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी है और यहाँ पर अच्छा से कमा सकते हैं गांव में जाते हैं तो आप पशु पशुओं की गाय बैल ये सारी चीज़ें तो है ही हैं बकरियाँ हैं तो इन सभी की सेवा भी आपको करनी होती है तो अब जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपके लिए संभावनाएँ खूब पाएँ तो आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए आप सुना है वीडियो माधवन पर जी हाँ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्क्राते तेरा गिलो के पे एक यही जीवन मोक्ति का देवर दान वो परमात्मा से मिलाया राजयोगी बनके के आत्माए से राजयोगी बन के आत्माए सार गाए जग यही गा सबके पे फेक यही नाम युग निर्माता मोके गाय जग यही गा के एक यही नाम युग निर्माण के लवों पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ ला कदम बढ़ाने के लिए कै रे रेडियो मधुबन एक सौ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जीवन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी-वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बात करते हैं हम लोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार की जो संभावना है वो व्यापक है जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया आपको पहली बात है सरकारी पशु चिकित्सा वेटनरी ऑफिसर के रूप में आपको काम मिलता है दूसरा प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल्स वगैरह खोल सकते हैं तीसरा डेरी फार्म पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं एनजीओ और पशु कल्याण संगठन से जुड़ सकते हैं रिसर्च और शिक्षण क्षेत्र में काम कर सकते हैं फूड सेफ्टी और एनिमल इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं आर्मी और पुलिस डॉग स्क्वाड के रूप में भी आप काम कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा आपका वर्कआउट कहां का और कैसे किस किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं इसके साथ में अगर आप वेतन और भविष्य की बात करें तो यहां पर तीस हज़ार से लेकर पचास हज़ार प्रति महीना आपको वेतन मिल जाता है शुरू में और फिर अनुभव होने के बाद अस्सी हज़ार से डेढ़ लाख रुपया या उससे अधिक भी होता है और स्वयं का क्लिनिक होने पर आय की कोई सीमा नहीं रहती आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं आज के समय में पेट आ, आ, पेट केयर जो है इंडस्ट्री ऑर्गेनिक डेयरी और एनिमल वेलफेयर के बढ़ते महत्व का कारण इस क्षेत्र में भविष्य जो है बहुत उज्जवल है आप बहुत सारा काम कर सकते हैं क्योंकि पेट केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और ये शहर से कनेक्टेड है इसलिए अच्छा पैसा मिलता है ऑर्गेनिक डेयरी का भी ये पूरी दुनिया में कनेक्टेड रहता है इसलिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं और देखते हैं सरकार भी इसके लिए एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है पशु चिकित्सा में आवश्यक गुण जो है पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा हो धैर्य और संवेदनशीलता हो वैज्ञानिक सोच हो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की बहुत इच्छा आपकी हो सेवा भाव हो तो आप इन चीज़ों को बखूबी कर सकते हैं और मैं इस पर एक बहुत ही सुंदर जो है कुछ खास डॉक्टर जो एनिमल वेटनेरियन रहे हैं पशु चिकित्सक रहे हैं उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा एक सबसे बड़ी प्रेरणी एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह का गांव से ग्लोबल पहचान तक उनकी जो है यात्रा हुई और डॉक्टर रामेश्वर सिंह बिहारी के एक बिहार के एक छोटे से गाँव में आते थे वहाँ से आते और बचपन में उन्हें देखा गया कि उनकी गांव में पशुओं की सही चिकित्सा न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान होता था एक बार उनकी प्रिय गाय की मृत्यु ने उन्हें अंदर से ए, अंदर तक तकझोड़ दिया और ये घटना उनके जीवन में पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित हुआ निश्चय ही वे पशु चिकित्सक बनेंगे अर्थात आर्थिक कठिनाई के बावजूद उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और वी के डिग्री प्राप्त की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहरों में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया और आज डॉक्टर रामेश्वर न केवल एक सफल पशु चिकित्सक है बल्कि उन्होंने आसपास के 50 से अधिक गांव में निःशुल्क टीकाकरण अभियान पशुपालक परीक्षण शिविर और मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की है और उनके प्रयासों से सैकड़ों किसानों की आय बढ़ी और पशुधन सुरक्षित हुआ दूसरे एक डॉक्टर हैं अनन्या शर्मा जी हाँ पशु प्रेम से करियर की ऊंचाई तक इनकी कहानी बयां कर सकते हैं डॉक्टर अनन्य शर्मा को बचपन से ही जानवरों से बहुत गहरा लगाव था घर में घायल पशुओं और आवारा कुत्तों की सेवा करना उनकी आदत में शुमार थी समाज में कई लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए मुश्किल है लेकिन उन्होंने हार नहीं मांगी नीट पास कर उन्होंने पशु चिकित्सा की पढ़ाई की और बाद में पैट एनिमल केयर का विशेषज्ञता हासिल की फिर क्या था आज वे एक बड़े शहर में आधुनिक पेट क्लिनिक चला रही हैं जहाँ न केवल इलाज होता है बल्कि एनिमल थेरेपी काउंसलिंग और रेस्क्यू सेवाएं भी दी जाती हैं और डॉक्टर अनन्य का मानना है कि जब आप किसी बेजुबान की पीड़ा कम करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और एक जीवन में अथा सुख प्राप्त करने का जरिया भी समाज के लिए योगदान भी आप कर सकते हैं साथियों यहाँ पर पशु चिकित्सक केवल पशुओं के डॉक्टर नहीं होते बल्कि किसानों के सहायक होते हैं जन स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं प्रकृति और जैविक विविधता के संरक्षक होते हैं मानवता के सच्चे सेवक भी होते हैं देखिए कभी कभी हम लोग अगर जानवरों से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं और वो मनुष्यों में प्रवेश कर जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है बीमारी का आ, वो सैलाब आ जाता है तो ऐसे में एक पशु चिकित्सक ही इसका माध्यम बनता है और पशुओं को ठीक करके मानव जाति को भी शांति और सुखद सुख का अनुभव कराता है तो निश्चित तौर पे एक माध्यम है मानव और पशु के बीच का जो जरिया है दोनों को सिक्योर स्वस्थ और बेहद अच्छा रखने के लिए पशु चिकित्सक का कार्य है साथियों आप ये करियर छोटा मत समझिएगा ये जीवन को बेहतर करने के साथ साथ सामाजिक सेवा में सबसे आगे आता है पशु चिकित्सा वेटनेरियन का करियर सम्मान स्थिरता और आत्मसंतोष से भरा हुआ है ये क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो सेवा को पेशा और करुणा को शक्ति मानते हैं। अगर आपके दिल में भी पशुओं के प्रति प्रेम है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये करियर आपके जीवन को सार्थक बना सकता है और बेजुबानों की सेवा ही सच्ची मानवता है साथियों आई आगे बढ़ते हुए कुछ और दो डॉक्टरों का मैं जिक्र करने वाला हूँ थोड़ी देर में लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो को, पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उर्जा मन पंची तू मीठे वतन मन पंची तू मीठे वतन बाबा हैं पसारे इशारों से बुलाए बाबा है पसारे इशारों से बुलाए पर से सबसे ऊँचाओ अपना धाम बेला है उत्तम मधुर मिलन का संगम योग है जिसका ना परम पवित्र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 देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंछी तू मीठे वतन मन पंछी तू मीठे वतन बाबा बा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा हैं पसारे इशारों से बुलाए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 नमस्कार स्वागत है सकाश जग को, पावन बनाना को। आप सभी का फिर एक बार करियर कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं फिर से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग आज बात कर रहे हैं वेटनेरियन के बारे में पशु चिकित्सा के बारे में साथियों पशु चिकित्सक बनना कितना सम्मान का करियर है ये आपने समझ लिया है अब आइए बात करते हैं एक और कहानी जो आपको हम सबको मोटिवेट करेगा डॉक्टर जेम्स हैरियट, पशु चिकित्सा को मानवता से जोड़ने वाले महान डॉक्टर डॉक्टर जेम्स हैरियट दुनिया के सबसे पॉपुलर पशु चिकित्सकों में गिने जाते हैं उनका असली नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट था वे ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले थे और 20वीं सदी में उन्होंने पशु चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि संवेदना और सेवा का माध्यम बना दिया डॉक्टर हेरियट ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा के रूप में चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया उस समय गांव में सुविधाएँ बहुत कम थी कई बार उन्हें रात में बारिश या बर्फबारी में मीलों दूर बीमार पशुओं के इलाज के लिए जाना पड़ता था उनके मरीज गाय घोड़े बेड़ कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर होते थे लेकिन उनके असली मरीज किसान और पशुपालक भी थे जिनकी आजीविका आज पशुओं पर बिल्कुल निर्भर थी डॉक्टर हेरियट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे पशुओं को सिर्फ शरीर नहीं भावना वाला जीव मानते थे वे हर जानवर से प्यार और धैर्य के साथ पेश आते थे कई बार इलाज के बदले उन्हें पैसे की जगह दूध सब्जी या केवल दुआएँ मिलती थीं लेकिन उन्होंने कभी सेवा भाव नहीं छोड़ा उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित कई किताबें लिखी जिनमें सबसे पॉपुलर है ऑल क्रिएटर्स ग्रेट एंड स्मॉल ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी गई और बाद में इन पर टीवी सीरीज भी बनी इन रचनाओं ने लाखों युवाओं को पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित किया था साथियों डॉक्टर जेम्स हैरियट ने सिखाया कि एक अच्छा पशु चिकित्सक वही है जो जानवरों के साथ साथ इंसानों के दिल को भी समझे साथियों देखा आपने डॉक्टर हैरियट जी हैं जो पशु चिकित्सा में एक अहम भूमिका निभाया था आइए इसी तरह का एक और कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर ईन डूनबर को नहीं भूल सकते ये ख़ास करके शहरों में होने वाली चीज़ों को समझते थे और शहरों में जहाँ पर कुत्तों के व्यवहार को समझने वाले विशेष विशेषज्ञ पशु चिकित्सक माना जाता है इन्हें तो डॉक्टर यान डनबर एक बहुत ही पॉपुलर वेटनेरियन रहे और एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट इनकी खासियत थी जैसे डॉक्टर होता है डॉक्टर के अपने स्पेशलाइजेशन होता है तो इन्होंने पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर स्पेशलाइजेशन किया वे मूल रूप से ब्रिटेन से ही हैं लेकिन इन्होंने अमेरिका में रहकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई डॉक्टर डनबर्ग का काम तौर पर पालतू कुत्तों पेट डॉग्स के व्यवहार परीक्षण और इंसान जानवर संबंधों पर केंद्रित रहा है डॉक्टर डनबर्ग ने देखा कि बहुत से पालतू कुत्ते बीमारी की वजह से नहीं बल्कि गलत परीक्षण और गलत समझ के कारण छोड़ दिए जाते हैं ये आक्रामक हो जाते हैं उन्होंने ये महसूस किया कि केवल दवा देना ही काफ़ी नहीं है बल्कि मालिकों को ये सिखाना भी ज़रूरी है कि कुत्ते को कैसे समझें और उनसे कैसे व्यवहार करें उन्होंने कुत्तों के लिए पॉजिटिव ट्रेनिंग मेथड को लोकप्रिय बनाया जिसमें मार डाक की जगह प्यार धैर्य और समझ का उपयोग किया जाता है डॉक्टर डनबर्ड ने दुनिया का पहला पपी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिससे लाखों कुत्तों की ज़िंदगी बेहतर हुई साथियों वे कई प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं और आज भी ऑनलाइन कोर्स सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं उनकी वजह से आज पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक क्षेत्र बन चुका है तो साथियों आप समझ सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा जो लोगों के लिए और कुत्तों के बीच में उनका व्यवहार को समन्वय किया और उनके जीवन को यानी मालिक और उनके कुत्तों के लिए बेहतर साबित हुआ डॉक्टर इयान इनबार का संदेश है कि जब आप जानवर का व्यवहार समझ लेते हैं तो आधी समस्याएँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं <laughs> साथियों डॉक्टर जेम्स हेरियट और डॉक्टर इयान डनबार दोनों ने ये साबित किया कि पशु चिकित्सक होने के केवल इलाज करना नहीं बल्कि करुणा समझ शिक्षा और समाज सेवा का कार्य है इनकी कहानियों पर उस विद्यार्थी के अनेक विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है जो पशु चिकित्सक को अपना जीवन साथी जीवन पथ बनाना चाहते हैं साथियों आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही आशय करूँगा पशु चिकित्सा के बारे में वेटनेरियन के बारे में एक अच्छा करियर विकल्प आपको समझ में आया और साथ ही साथ मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ ये करियर है तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी रुचि है इन आ, इस विषय में पशु के प्रति आपका प्यार है तो निश्चित तौर पे आप इस करियर को अपना ध्य बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करते रहें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं ढेर सारी खुशियों के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 1.07.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो अपने करियर की उड़ान को देर नई दिशा क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर हर शनिवार हमारे मजेदार और अनुभवी होस्ट आर जे रमेश के साथ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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है उठी